गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदेराधिकरणोद गोपीजन सामुक्त बिंदव मनो पतितानंग पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगुत गिरी यदिपातमह वंदे परमाधव बृंदावय तुलसीदे वै पिया वैकेश भक्तिपदी देवी सत्वत्यी नारायण नमस्कृत नर चयन देवी सरस्वती वैसम तथोजय देव संकर्तने कथोपदेशे गौरीपत्र प्रकाशने युक्तो भक्ति प्रमदा ख जगोबर दैय सदा पिभवनमीष्ट दूहम तीर्थास्पदम शिव भीरुझ शरण्यीता हम पलुत बालभविभूत वंदे महापुरुष ते चरुणारिंद दुस्तज सुशीतरक्ष्यं अर्जवचसा वचसा जगगा गृसी वध वंदे महापुरश महापुरुषते चरणारिंद यदलवनकमी छटा विस्वर जीत किधु स्वर अदर्शी पूराग्रस सागर सारूर्ति साराधिका मई कदा कृपा कर श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंद श्रियाद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंद श्रियाद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्त बिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरी हरी राम हरी राम राम राम, राम हरी आजानुलंबित भुजौ कन का बदतु संकेतनिकवितरो कमलाक्ष विशाबरु दिज बरो जुगधर्म पालो मंदे जगत करो करुणा उतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे रा राम राम हरे नमा गंगे तव पाद सुरासुरैर्वंद मुक्ति मुक्ति दादासी भावेण सदा न गंगा तरंग रमणीय जटा गौरी निरंतर कलाप गौरीर विभूषिवाग नारायण प्रियमदापहारम वरान सुपति भजबीशनाथ बागी सजस्व बदली लक्ष्मी से चक्ष यस हृदय संविदृंगमह हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरे <coughs> जे से जेवा मही देहि तो किसौदाता जानीशु देहांभेशयात्मजरासु न प्रीति लोके जेवा महिषे किसौृदार्थ जनेश मसू न प्रीति लोक शिशिभ वक्ति सिद्धांत तो। शिशिलोक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को उपाजन होताए गृहोमेधा और संकीर्तन मुद्दा दो चीज है जिन लोगों का मठ में रहते हुए भी त्यागी जीवन गुजारते हुए भी जिन लोगों का जिंदगी में गृहोमेधा वृद्धि होते चला वो लोगों का वास्तव संसार वास्तविक रूप से संसार में ही प्रविष्ट हो जाएगा और बाहर में अगर संसार नहीं भी है अंतर में संसार है गृहों में धहा जिसका वृद्धि होते चले बड़ा खतरा है गृहों में धहा वृद्धि होने का मतलब वो संसारी है मेटेरियल आदमी है और जिसका संकीर्तन मेधा बढ़ते चले उसका सुविधा होगा संकीर्तन मेधा वृद्धि होते होते ऐसा स्थिति उसका जीवन में आ जाए जिसमें हरि संकीर्तन के द्वारा ठाकुर जी का दर्शन ठाकुर जी का लीला सब कुछ अनुभव पूर्ण चेतन अवस्था प्राप्त हो जाए ऐसे बाहरी दृष्टि में देखा जाता है हमारा संसार नहीं है लेकिन पोपा जी ने बताया अंतर में संसार रहना सबसे बड़ा डेंजरस है सबसे बड़ा नुकसानदायक है अंतर में संसार रहना बाहर में संसार रहे तो ठीक है चलो जिस बारे में काल चर्चा किया था प्रियव्रत महाराज का बाहरी दृष्टि में संसार हुआ था लेकिन अंतर्दृष्टि में देखो अंतर्दृष्टि लेकर कोई संसार नहीं था हर वक्त ठाकुर जी का चिंतन विचार ये था काल सुबह में एक बात उठाया था उसमें साधु संघ के द्वारा साधु संघे कृष्ण नाम यही मात्र चाय संसार जीनी हर को वस्तु नसाधु संजे वाई कृष्ण नाम नहीं हुआ नाम, नामाक्षार बाहिराय बटे नाम को भू नए ये सब विचार के द्वारा अनुभव करना चाहिए कि असत कौन वस्तु है सत कौन वस्तु है कैसे हमारा असत संग बन जाए कैसे सत्संग बाने वास्तविक सत्संग का बहाना करने से भी सत्संग नहीं मिलता कभी ऐसा विचार और जीब गोसिंह पाद सुंदर बताया रूप गोसिंह बाजी ने बताया सजाती से स्निग्धे साधु संगो सतो भय रूप गोसिंह पाद का कहना जीव गो सिंह पाद और भी सुंदर बताएं गुरुजी का आज्ञा लेकर अगर वास्तव किसी साधु का संग करे उसमें कोई दोष नहीं है उसमें कोई असुविधा नहीं है लेकिन स्वजाति राश से स्निघ साधु संगो सतो बरे इसका मतलब क्या है चार संप्रदाय का किसी भी संप्रदाय में अगर साधु हो वास्तव साधु हो तो ये आश्चर तो आश्चर्यवाद है साधु तो साधु ही है आश्चर्य और इसका लिए कोई कोई तो रोक टोक नहीं है लेकिन विचार ये है अपना संप्रदाय का ऊंचा संग करे तो उसका भजन का पुष्टि होता है और कुछ नहीं दूसरे संप्रदाय का कोई अच्छा महाराज हो बड़ा ऊंचा है सिद्ध महात्मा है हम हम तो जाते थे कोई असुविधा नहीं उनका विवेक वैराग्य बहुत सारे सिखा है लेकिन अपना संप्रदाय का ऊंचा साधु का संघ करो उसमें क्या होता है स्वभजन अपना जो अपना जो संप्रदाय का जो भजन है वो पुष्ट होता है यही सुविधा अपना संप्रदाय का जो भजन का पद्धति है तो अपना संप्रदाय का जो ऊंचा साधु संघ है इसका संग करने से सुविधा ज्यादा होगा भजन में दूसरे संप्रदाय का साधु मिले तो उसका सत्कार करो वंदना करो प्रेम करो कोई असुविधा नहीं लेकिन ऐसा सिद्धांत तो हृदय में रखना जैसे महाराज जी अगर कोई निम्बार की संप्रदाय का है कोई महाराज जी अगर सोचो कि रामानुज संप्रदाय का है वो अगर कोई सिद्धांत तो बोले कोई कथा सुना तो वो विचार के द्वारा प्रभावित नहीं हुआ पूरा क्योंकि उसमें क्या होगा उसका जो सिद्धांत है उसमें आप बह जाओगे आपका जा जो गौरीय जो विचार है सूक्ष्म विचार सबसे ऊपर होगी विचार आपका हृदय में टिकाने इसलिए कनिष्ठ अधिकारी व्यक्तियों के लिए संकरना बहुत मुश्किल है विशेष करके वृंदावन जो लोग जाए हम तो एकदम पकड़ करेगा हंड्रेड परसेंट वो पतन हो जाएगा हंड्रेड हम हंड्रेड हम चिंता करेंगे उसका पतन होगा क्योंकि हजारों किस्म के संप्रदाय हैं, हजारों किस्म का कथा सुनने को मिलता है, हजारों किस्म का प्रसाद मिलता है, हजारों किस्म का प्रसाद तो एक ही किस्म का है हमारा बोलने का बंदा हर हर जगह जाके खाता है ऐसा होते होते कि उसका दिमाग जो है बिगड़ जाता है वो अपना संप्रदाय का जो धारा वो खो बैठता है उसका हृदय से खो जाता है कुछ भी नहीं बाद में क्या होता है ना तो अपना संप्रदाय का विचार पकड़ पाता ना तो दूसरे संप्रदाय का तो उसके बाद मायावादी बन जाता घूमो खाओ चलो आनंद करो बस यही इसी में रह जाता मायावादी बन जाता तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है किसी का हृदय से विषय को दूर करना बड़ा मुश्किल है लेकिन वह अगर अनु वह अगर अनुगत तो धर्म में आ जाए अर्थात तो स्वरणागत तो हो जाए उसमें कोई असुविधा नहीं लेकिन होता नहीं पोपाजी ने बताया जगत बंधु भक्तिरंजन जी और सुखी चरण राय जिन्होंने एक ने बनाया था बागबैर बहार गौरी मठ गौरी मिशन और दूसरे ने बनाया था जोपीत मंदिर पोपाजी बड़ा अफसोस करके बोला कि ये दोनों का हृदय से हम परिपूर्ण रूप से जो शुद्ध जो विचार है बनिक वृत्ति हटा नहीं सका बड़ा दुख के द्वारा जाने का बात तो भजन किए बहुत उसके बाद तो अलग बात है लेकिन प्रभुपात जब प्रकट थे पर ये दोनों का हृदय से बनिक वृत्ति हम हटाने से और इसका टाइटल भी दे दिया था सेस्टारियो इसका दोनों का टाइटल दिया था सेस्टार जो श्रेष्ठार् मतलब है बड़ा बनिक ये तो हृदय से विश्वास जाना बड़ा बात नहीं है लेकिन सबसे बड़ा बात है वो गुरु में विश्वास होना ये अगर बन जाए तो सब हो जाए काल चर्चा करते करते हम लोग देखे जे कैसे प्रिय व्रतो का संसार छोड़ गया संसार तो नहीं था फिर भी ब्रह्मा जी का कहने से संसार किए उसके बाद फिर सब छोड़ के चले गए उसका ले लड़का उग्निध्रोह उसका लड़का नाभि नाभि का लड़का ऋषभ ऋषभ का लड़का सौ लड़का सौ पुत्रों एक सौ पुत्रों का सामने ये जो तात्विक उपदेश है ये देना शुरू कर दिया सौ लड़का को बैठा के सौ लड़का का मोहिमा हम अभी बताएंगे काल तो बता नहीं पाए ये उपदेश देने का टाइम बताए देखो बेटा ये शरीर है नायम देहो देहो हाजम के कामान, कामान अरहते एवं शरीर जो है सुकर, छागल कुत्ता का मापी ये विषय भोग करने के लिए नहीं है तब करो ठाकुर जी का भजन करो इसमें सारी सुविधा होगा नहीं तो होगा नहीं। इसके बाद महत व्यक्ति का सेवा का महिमा बताया महत व्यक्ति का सेवा करने से तुम्हारा मुक्ति हो जाए विषय मुक्ति और कृष्ण दासो को प्राप्ति करोगे ऐसा ही भाव भूगौड़ियों सिद्धांत में इसके बाद बताए से मोहिशी कि तदार्थ है जो लोग शुद्ध स्वतमय बपू हम हमारा ये जो ये है हम जो ईश्वर है हमारा साथ जिसका प्रीति हो गया उसका और कोई चिंता नहीं वो लोग समाज संसार का विषय में उतना उलसते नहीं जोड़ते नहीं अलगा रहते हैं और पराभवस्तावधबोध या तो याव नि जिज्ञासम तत्व यावद, यावद क्रियाहस्तावद इदम मनोभ कर्मात्मक शरीर बंध जब तक आदमी जब तक किसी का हृदय में तत्व तो जिज्ञासा का उदय नहीं होता तब तक समय लोग को वो जड़ विषय में बिल्कुल डूबा हुआ है बिल्कुल वो जड़ विषय में डूबा हुआ है इसीलिए तत्व तो ज्ञान का उन्मेष नहीं होता और ऐसा बहुत सारे व्यक्ति जोर जबरस्ती आके गुरु ग्रहण मठ में आ जाते गुरुचर अब उसका समय नहीं हुआ उसका अभी गुरुचरण आश्रय का समय नहीं हुआ अब ले लिए इसमें क्या होता अव्यवस्था अव्यवस्था फैल जाती है बड़ा डिस्टरबेंस हो जाता हम काल भी ये बताया था जो एक ही गुरुजी का साथ दो शिष्यों बैठ के शिक्षा ले रहे हैं एक ही शिष्यों एक ही साथ लेकिन एक का बुद्धि एक हुआ दूसरे का बुद्धि एक का बुद्धि एक हुआ दूसरे का बुद्धि एक हुआ कैसे हुआ एक ही शिक्षा दो बैठ के ले रहा है एक ही साथ लेकिन इसका बुद्धि अलग हो गया उस विषय का ऊपर जैसे हम उदाहरण दिया था देवगुरु दे, दे, बृहस्पति गुरु बृहस्पति इंद्रो और विरोचन को एक ही शिक्षा दिया ब्रह्मज्ञान लेकिन इंद्रो का हृदय में कुछ तत्वों का एक किस्म का पैदा हुआ अनुभव हुआ और बेरोचन कह जाए दुषा कि और हाँ, शास्त्र बोल उत, इसका उत्तर भी दिया है किसलिए बोले दोनों का संस्कार अलग है दो दोनों का जो संस्कार है जन्म जन्म का जो संस्कार है ये अलग होने का कारण उसका जो विचार शक्ति है अनुभव शक्ति है इसका फर्क है इसके कारण इसका अनुभव में, में भी अनुभव में भी अलग हो जाता अनुभव इसका अलग है टीकाकारों ने सुंदर उदाहरण दिया एक ही गंगा का किनारे एक ही गंगाजी का किनारे एक आम वृक्ष है आम का पेड़ एक है आपका नीम का पेड़ दोनों ही एक ही वायु जलवायु एक ही जल एक ही वायु एक ही सब मिट्टी सब कुछ एक है लेकिन ये खट्टा ये हो जाता करुआ ये होता जाता मीठा क्योंकि दोनों का जो संस्कार बीज है दोनों अलग है इससे ऐसा होता तो ये जो बात है ऋषभ जी ऋषभ जी सौ पुत्रों को जन्म दिया सौपुत्र का जन्म दिया और सौ पुत्रों को एकदम सुंदर ये तत्व ज्ञान उपदेश देकर उसका जो जिसका जो भाव है उस उस, उस मुताबिक उसको सेवा में लगा दिया जैसे इधर बता, और थोड़ा दो एक उपदेश को, को बताए बोले तब तक आपका पराभव पराजय हो जाएगा जब का हृदय में लोभ रहे हृदय में जब तक लोभ रहे काम रहे क्रोध रहे तब तक तो तैगी बन के भी फायदा नहीं तैगी बन का फायदा है जब सर्वप्रथम मोटर कार आविष्कार हुआ निकाला भारत में आया तो एक मोटर कार गौरियामठ में दिया था गौड़ी में सेवा में किसी ने दिया था और वो मोटर कार में प्रभा चढ़ा बड़ा निंदा हुआ साधु हुआ मोटर कार में चढ़ा है ऐसा है वैसा है प्रभुपा जी इसका उत्तर दिया सुंदर है अंदर में जिसका विषय है लोभ है बाहर में तय दिखा के क्या करे कुछ तो लाभ नहीं आज जिसका अंदर में कोई भी भोग का वासना नहीं चाहे बाहर में भोग का वस्तु है तो उसका जैसे पुण्डरिक विद्या विद्यानिधि क्या पुण्डरिक विद्यानिधि को दर्शन करने के लिए गदाधर पंडित आए मुकुंद के साथ बोले चलो तुमको एक बड़ा वैष्णव दिखा के लाए इतना बड़ा वैष्णव मिलेगा नहीं जगत में वो देखने के लिए आए बोले बड़ा वैष्णव है इतना गीला पंजाबी है इतना सुंदर पालंग ऊपर में चांदवा है और डब्बा है पान पान खाते खाते उसमें पिक फैल रहा है जब दानी है पिकदानी और फूल का झाड़ी गांव में शरीर में सुंदर खुशबू आ रहा है फूल जैसा इतना सुंदर साज और चूल जो है इतना सुंदर है सुंदर करके वो गदा गदाप आया वो दंडवत भी बोले कैसा वैष्णव है इतना बोला बुरा वैष्णव है तो वैष्णव के ऐसा कैसा वैष्णव है संदेह आ गया बड़ा डाउट आ गया मुकुंदो का मुकुंदो उसका चेहरा देख के समझ गया कि उसका विश्वास नहीं होगा कि बड़ा वैष्णव माथा का चूल जो है इतना सुंदर तेल देखे ऐसा चिकन है शरीर चिकना देखने में इतना सुंदर बोले ये बड़ा साधु है कैसा हो सकता है ये तो मुकुंदो ने क्या कि भागवत का एक श्लोक उच्चारण किया बरहा पीरम नटवर बपू कर्ण यो कर्णिकारम बिभ्रदास कनक बिशन बैजन चिंच मलम वेन रस दया पुरायण गोप विंध्यारण्यम विन्द्यारण्यम सपथ रमनम प्राविशत गोत गीत की गोप कीर्ति जब ऐसा जब एक श्लोक का उच्चारण किया भागवत का संग संग देखा पुण्डरी विद्यानिधि सारे पागल गापि हो गया तुरंत कृष्ण का वो जो रूप और जो भाव है समझ में अनुभव में एकदम डायरेक्टली आए तो पागल को मापे चिल्ला के रोते रोते एकदम अपना जो सुंदर कापड़ है उसको फाड़ दिया है सफा दिया पीख दानी कहाँ चला गया कहा चूल, चूल गया सारे चदर बीछना ऐसा हो गिर गया हा कृष्ण कहाँ है ऐसा इतना प्रेम आंसू बताया अचेतन हो गया तो कदातर पंडित सोचा कि हमारा बड़ा अपराध हो गया हम तो इसको विषय समझा था देख के इतना बड़ा प्रेमी है भगवत भक्त है बाहर में दिखाता नहीं किसी को जैसे शंकर भगवान का प्रसंग आएगा देखोगे के। चित्त केतु राजा जो चित्तकेतु के विषय आए शंकर भगवान बाहरी जगत में दिखाता नहीं कि हम इतना बड़ा भक्त हैं दिखाता नहीं किसी को हम बड़ा भक्त है ऐसा विचार आएगा देखोगे तो भागवत भाग, भागवत भक्तों का इतना सूक्ष्म विचार है जो तो कोई बाहरी जैसे विचार करने जाए तो उसका पतन हो जाए असंभव समझना कौन भक्त है कौन स्थिति में है कैसा है उसका सिचुएशन हृदय का भाव वो समझना बड़ा बहुत मुश्किल है बड़ा मुश्किल है प्रोपात जी ने इसीलिए गौड़ियों जब पहले निकालता था अनाशक्त विषयानो यथारह मुपयजत तो इस्लोक का हम व्याख्या करेंगे बाद में अनाशक्त के विषय को स्वीकार करो कृष्ण का प्रसाद समझ के उसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं जैसे चैतन्य चैतन्य तुम्हे आकंठ भरिया करो प्रसाद भोजन तुम अगर आकंठ भर के अगर आराम करो तो हो गया तुम्हारा आकंठ कोरिया आकंण पुरिया करो प्रसाद भोजन तो है लिखा लेकिन वो करके क्या करे संकीर्तन करे हर वक्त और उसका प्रसाद में प्रसाद बुद्धि है तुम्हारा प्रसाद में प्रसाद बुद्धि नहीं तुम सोचो ये परमाणु प्रसाद है और रसगुल्ला प्रसाद है और ये जो बाजरा का रोटी है वो हमको अभी प्रसाद पाके आया अभी तर का नहीं अब जब देखा उधर जो है देखा रसमलाई है महाराज प्रसाद को अपमान कर अपमान करना नहीं चाहिए थोड़ा बहुत लेना चाहिए दो रसमलाई है आज देखा उधर बजरा का रोटी है ब्रजमैया दे रहा महाराज अभी पाके आया अभी प्रसाद तो खाए कैसे हो गया <laughs> तो प्रसाद में हंड्रेड परसेंट विश्वास नहीं है प्रसाद है ये विश्वास नहीं है इसीलिए महाप्रसादे गोविंदे ाम विषय श्लोक का व्याख्या सुनो प्रसाद में प्रसाद बुद्धि हो चिन्ह ये बुद्धि जब तक ना हो तो प्रसाद क्या करे इतना प्रसाद मन में खा रहा है बोलो प्रसाद पा रहे दिन रात फिर भी माया जन माया जय नहीं होता दिन रात इतना प्रसाद पा रहे प्रसाद पार है, है दिन रात कथा प्रसाद है चरण मित्र प्रसाद है वहां प्रसाद तो निकालता है चकाचक चल रहा है लेकिन माया जय हो रहे हो नहीं रहा किसका कारण क्या है जहां उद्धव जी पक्का बोले कि तबो माया जय उठ भोजिनो हमारा जो हम तुम्हारा उच्छिष्ट लेते हैं तुम्हारा माला उच्छिष्ट तुम्हारा प्रसाद उच्छिष्ट तुम्हारा कपड़ा जो कुछ भी सब तुम्हारा उच्छिष्ट उच्छिष्ट लेके माया तो हम लोग हम लोग तो ऐसा चुटकी बजाय जय कर लिया प्रसाद सेवा कुरित हाय सकल अप्रपंच जो आए लेकिन ज्यादा करके प्रपंच में गिर जाए क्या कारण है अपराध अपराध के कारण वो पराभव होते रहता है तत्व तो तो जिज्ञासा जब तक हृदय में पैदा ना हो तब तक मुश्किल है बड़ा मुश्किल तब तक कुछ नहीं होने वाला और मन जो है मन क्रियाकर्म में सामाजिक क्रियाकर्म में शरीर धर्म में लगा रहेगा इसलिए जावत क्रियाहावत इदम मनो वही निश्चित में जेनो जैनो शरीर बंधो जब तक कर्म मार्ग में मन विचरण करते रहे तब तक आपका शरीर का बंधन जाने वाला नहीं है इसका बारे में ऋषभ जी महाराज सुंदर बताए याद रखना कवि ऋषभ जी महाराज बताएसुदेवे न जाव मई वासुदेवे न मुचते देहो योगे नावत न मुचते थे देहो योगे नावत जब तक गुरु वैष्णव भगवान नाम धाम इसी भी अतः एक शब्द व्यवहार करे पीतेरु नावी वासुदेव जब तक शुद्ध सतमय जो हमारा ये जो भगवत शरीर है हम जो भगवत तत्व है जब तक वासुदेव तत्व जो है इसमें जब तक तुम्हारा मन ना लग जाए तब तक तुम्हारा संसार बंधन छूटेगा नहीं एक सोरे छोड़ के दूसरे सोई दूसरे तीसरा से ऐसे चलो प्रीतिर्न जावि वास्देवी न मुचते देहो योगे नाव पुंस स्त्रिया मिथुनी भाव में तयोर्मिथो हृदय क्या बोला पुंसोस्त्रिया मिथुन भाव में ओव तयोर्मित हृदय बंधन कहाँ होता है हृदय में हृदय में बंधन है ना कई किस्म का बंधन है उसमें जो जबरदस्त बंधन जो है वो क्या है वो हम बताएंगे विचार आएगा जितना बंधन है वो बंधन में स्त्री पुरुषों का जो अंतर का जो बंधन है गांठ सबसे बड़ा सबसे बड़ा बंधन इस बारे में आएगा चर्चा पुंश और स्त्रिया मिथुन भाव पुरुष और स्त्री ये दोनों तो ऐसे बाइंडिंग में आ गया वो एक दूसरे को छोड़ता ही नहीं ऐसा पुंस और स्त्रिया मिथुनी भाव में मतलब एकदम अंग्यांगी संयुक्त होके रहना इसमें क्या है तयोर तयोर दयोर ये जो दोनों का तयोर दयोर ए जो इसका जो हृदय ग्रंथी सबसे बड़ा गांठ है कभी भी अपना हृदय को मन को किसी से लड़ाना मत किसी के साथ लड़ मन, गया मन हृदय तो गया छुट्टी वजन से कुछ नहीं होगा तो पुंसो स्त्रिया पुंसो स्त्रिया मिथुनिभा मितम तय मिथो हृदय ग्रंथि मा हूं सबसे बड़ा बंधन सोच लो जितना बंधन है जगत में सबसे बड़ा बंधन यही है और जब तक तुम्हारा साथ कोई हंसो हो परमहंस मतलब गुरु विष्णु के साथ आपका संबंध ना हो जाए तब तक किसी भी हालत से आपका मुक्ति का रास्ता मंगल का रास्ता खुलेगा नहीं हंग गुरु मई भक्त हंसे गुरौ मोयी भक्तियातीक्षाया चर्वंत्युसनाव गिज्ञासप से हंसे गुरौ मोयी भक्ता दंदतीदया च हंग गुरु मई भक्त्यानुवृत्वा गुरु सेवा करो वैष्णव सेवा करो संसार बंधन ऐसे ही टूट जाएगा संसार बंधन छूटने के लिए कोई चिंता नहीं है हंगसे गुरु मई भक्त्यानुवृत्वा परम हंस गुरु वैष्णव मई हमसे भक्त्यानुवृत् अनुवृत् भक्त्या अनुवृत् इनके अनुगत्व में भक्तिवृत्ति का आचरण करो अ फिर देखोगे वित्रिष्णया द्वंद्व त्रिती क्षेत्र मतलब दंदो मतलब क्या है दंदो मतलब है एक दूसरे का साथ जो द्वंद्व जैसे व्याकरण में आता है द्वंद्व समाज भालो मंदो एक दंदो समाज ऐसे जो जीवों के हृदय में द्वंद्व चलते है कन्फ्लिक्शन, ये करे नहीं करे ये अच्छा ये बुरा एक द्वंद्व सारे द्वंदो का सारे जो द्वो का समाधान मीमांसा हो जाता है जब गुरु विष्णु का पूरा किफा होता है तब कोई संशय संदेह नहीं रह जाता मरने का पूर्व मुहूर्त शरीर छूटने का पूर्व मुहूर्त अगर गुरु वैष्णव भगवान नाम धाम परिकर वैशिष्ट तो किसी भी बारे में तुम्हारा संदेह रह गया तुमको आवा फिर शरीर पकड़ना पड़ेगा फिर तुमको आना पड़ेगा इस जगत में क्योंकि वो समाधान हुआ नहीं आके उसको समाधान करो करने का बात होगा बाद में जैसे हम उदाहरण दिया था दक्ष प्रजापति वो स्तूति तो किया था शंकर भगवान को सूचित तो किया छाग पकड़ के लेकिन स्टिल इसका अंदर में पूरा समाधान नहीं था थोड़ा बहुत गुस्सा था शंकर के बारे में फिर जन्म लेना पड़ा हंसे गुरु मोही भक्तवान वृत् वित्रृष्ण या द्वती तीक्षया चित्रष्णा वित्रष्ण मानव संसारिक संसार सुखों में वित्णा मठ में रहते हुए त्यागी जीवन गुजारते हुए किसी का जिंदगी में ऐसा हुआ कि संसारी व्यक्तियों का स्वामी स्त्री ये सब जो सुंदर रहता है रहता है ना ये सब सुख देखकर बोले वाह सुंदर है ऐसा हम करते तो अच्छा होता तो उसका कभी भी त्यागी जीवन नहीं होगा सब रहेगा गौड़ी मठ का भजन इतना टाफ है कि करोड़ों जन्म में समझना कठिन है कोई अगर बोले गौरियामठ का वजन सबसे सोदा शोधा तुम मुरख तुम सबसे बुद्ध गोरियामठ का वजन सबसे सीधा आ गोरियमठ का वजन सबसे कठिन कित का नियम है सारे गृहस्थ व्यक्ति को लाओ उसका मंगल करो और गृहस्थ व्यक्ति आए तो उसका साथ बातचीत होगा संग होगा ये माता जी सब आए बात करेगा तभी तुम्हारा क्योंकि तुम्हारा तात्विक दर्शन नहीं हुआ तुम्हारा दर्शन का इतना फाइन एक्यूरेसी होना चाहिए कि तुमको ये स्पर्श नहीं करे जब तक हृदय में वित्रृष्ण ना आए प्रभुपाद इसका बारे में बताए कि तैगी व्यक्ति जो भजन के लिए आए हैं हम तो तैगी नहीं समझते समझते अपने को भोगी भी नहीं समझते हम तैगी भोगी दोनों में एक भी नहीं है हमारा तैग व भोग दोनों में कोई चेष्टा नहीं देख लेना पहले थोड़ा था बिंदा लेकिन बाद में बिल्कुल नहीं तैग व भोग दोनों का एक ही चिंता में बस ठाकुर जी का सेवा बन जाए तो इसमें जब भी तुम ये आंखों को खोलकर जगत संसार को देखोगे इसमें बड़ा सुंदर जो रनक देखने को मिलेगा कितना सुरार रास्ता में जाओ कितना सुंदर सब देखने को मिलेगा लेकिन एक बाक पक्का जो तत्व पुरुष है सारे देखते हुए भी कुछ नहीं देखता तत्व तो तो ज्ञानी का दर्शन किया है सारी चीज देख रहा है लेकिन देखते हुए आप सोचोगे हमको देख रहा है कुछ नहीं देख रहा है उसका शून्य दृष्टि है सब कुछ देखते हुए भी सब कुछ देखते हुए भी वो कुछ नहीं देख रहा है सब कुछ ग्रहण करते हुए भी, भी कुछ नहीं ग्रहण कर रहा है गीता में इसका सुंदर कभी गीता को सुन लो बड़ा तय सुंदर हो जाएगा भजन गीता का पूरा एकदम मैथमेटिक्स अंकों का माफिक जीवन मिल जाए जुर्म जा कुर्म मतलब कछुआ कछुआ जैसे अपना अंगों अंगो अंगो को को छुपा लेते अंदर लेते अब छुपा लेते हैं अब दरकार पड़े तो अंगों को खोल देते हाथ पैर ऐसा जो तत्व पुरुष है जरूरत पड़े तो खोले को घुटा ले उसका कोई विकार नहीं कितना बड़ा बड़ा महात्मा देकर संसार किया बड़ा बड़ा महात्मा लेकिन संसार में रहते हुए भी बड़ा महात्मा इतना बड़ा महात्मा मिलना मुश्किल है लेकिन पूरा संसार किया इतना बाल बच्चा है सब पूजा है कुछ भी नहीं है तुम देखते हो संसार है कुछ नहीं है तो तैयार तैगी व्यक्तियों का दर्शन कैसा होना चाहिए जो लोग भजन करने के लिए आए हैं वो सारे तमाम जो चीज देखें वो दर्शन उसका परफेक्ट हो सकता है जब शुद्ध गुरु वैष्णव का कीपा मिला जब तक उसका जीवन में शुद्ध गुरु वैष्णव का कीपा नहीं मिला तब तक उसका दर्शन सही नहीं तुम इच्छा करके दर्शन को बदल नहीं हम काल से ऐसा दर्शन करेंगे होगा नहीं दर्शन दर्शन का जो पावर है दर्शन का जो शक्ति है सारे गुरु वैष्णव देता है ये जोर जबरदस्ती हमको फिलोसफी पढ़ लेंगे और भागवत भागवतपर्व हो जाएगा ऐसा होगा नहीं कीपा के द्वारा संचारित हो जाता इससे सप्तम स्कंदमस्क जब आए उधर भी देखोगे प्रहलाद महाराज में बताए परभंश गुरु वैष्णव का चरण धूलि के द्वारा जब तक तो हमारा अभिषेक ना हो जाए तब तक बुद्धि शुद्धि नहीं होता त्यागी जो भजन के लिए आए हैं अनुगत जीवन बिताने के लिए आए हैं गुरुचरण में आत्म विक्रय किए हैं अभी भी तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट को रिजर्व करके रखे हो तो मतलब तुम्हारा शरणागति हुआ नहीं गुरुचरण में शरणागति का मतलब है तुम्हारा कोई पर्सनल कोई इंटरेस्ट है ही गंध भी नहीं इसका नाम है वास्तव तो शरण ऐसा हालत हो जाए और सदगुरु वैष्णव का सेवा हो तब तो कहना नहीं क्या मुश्किल संसार का कोई वस्तु तुम्हारा जीवन में आकर्षण नहीं पैदा कर सके किसी भी हालत से इससे जो मठ में आए हैं ब्रह्मचारी सन्यासी ये लोगों को संसार में रहते हुए ऐसा विचार करना है जो ये लोगों का जो सुख है लोगों का जो सुख है यह नासवान सुख है तैगी ब्रह्मचर्य सन्यासी ये जो संसारी आदमी का उसका बीवी बच्चा संसार गाड़ी मोटर सब कुछ है ये सब देख के अंदर में एकदम वैराग्य के द्वारा भक्ति के द्वारा ऐसा विचार करे कि महाराज ये तो कुछ भी नहीं है दो पल का आनंद है ये मजा तो ले रहा है लेकिन दो पल का लेकिन हमारे हृदय में जो मजा होगा वो अनंत काल का अमृत हमारा हृदय में जो गुरुजी जो आनंद दिया जो अमृत दिया जो आनंद है वो जगत का किसी भी आदमी को प्राप्ति करना संभव नहीं क्योंकि वो गुरुजी दिए गुरु, गुरु प्रतोपय क्षति वैकुंठ जोगी दुर्लभम ऐसे तो गुरु वैष्णव का सेवा करोगे और अंतर में चिंता करोगे हमको बड़ा सुंदर कामिनी मिल जाए कांचन मिल जाए फॉरेन जाने का व्यवस्था हो जाए तो हो जाएगा क्योंकि शुद्ध गुरु वैष्णव जो है वो तो, वो, तो, वो, तो उसका, वो वो तो तो तो उसका बांचा बांचा दुर्वश्यो बोलते जो मांगोगे वही मिल जाएगा तुम्हारा उल्टा हो जाएगा जिंदगी हमने जिंदगी में कभी गुरु सेवा करते फॉरेन जाए कभी जिंदगी तो चुटकी का बाद घर को ऐसा कर दे फॉरन चले जाए हमारा कोई दिक्कत ही नहीं फॉरन जाना ये तो मेरे लिए हांसी का बात है अभी हा कर दे तो चिल्ला जाएगा आनंद से तो जाके हम क्या करें उधर हम मरेगा क्या हैं किसी के हाथ के खाना पीना उठना बैठना भजन का जो तरीका है हाँ इससे लोगों के लिए कोई हमारा कोई ये नहीं है भेदभाव नहीं है भजन करो उधर तो व्यवस्था नहीं बन पाएगा ना उतना व्यवस्था नहीं है शुद्ध नहीं है कुछ तो ऐसा है कि ये जो विचार है हर वक्त देखना चाहिए कि इन लोगों का जो आनंद है ये आनंद दो फल का आनंद है उसके बाद रोना धोना कुछ नहीं है आनंद बोल के जो चीज आप सोच रहे हो आनंद आनंद नहीं है वास्तव कुछ भी नहीं वो देखने का आनंद है बल में उसका उसका पीछे जो दुख है उसका पीछे जो भड़े दुख दुख भड़े नाले उसको देखते रहना संसारी आदमी का ये जो पर्दा ये जो है आनंद ये पर्दा का पीछे जो दुख है इसको देख ले रहना तब तुम्हारा संसार का कोई इच्छा पैदा नहीं हो सकता नहीं तो होगा ऐसा विचार है तो हंगसे गुरु मोई भक्त्यानुवृत्वा वृतृष्णया द्वंद दंदो द्वंद्वृष्णया ये जो दंदो चलता है इससे भी ये भी दंदो भी समाप्त तो हो जाएगा और प्रतीक्षा मतलब तुम्हारा सहन करना असंभव है सहन करना बिल्कुल असंभव है फिर भी तुम उसका सब कुछ सहन कर लो इसका नाम प्रितीक्षा किसी ने खामा खाम को अपमान किया है, जो का मंगल करने गया अपमान के कुछ उल्टा सीधा लेकिन सम्मान, अपमान सम्मान जो कुछ भी है जो कुछ भी है मान मतलब सम्मान कुछ भी एक सिद्ध महात्मा को स्पर्श नहीं कर सकता उसका जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला वो गहन करते ही नहीं तो उसको कैसे क्या होगा बोलोक्षा तिथिक्षा तितिक, का मतलब वो सहन करना बिल्कुल असंभव है शीत उष्णों ठंडे गरम, मान अपमान ये सब विषयों को सहन करना शुरू करो अभ्यास करो ये सब अभ्यास करना शुरू करो इसमें अगर बोलोगे बह जाओगे तो मुश्किल है शीतष्णो सुख दुखो तथा मानव ये जो ये अवस्था है इस अवस्था में मन का भाव ऐसा रखो वजह हृदय का अवस्था ऐसा बना लो ष्णव के कृपा से जो कुछ अवस्था में कुछ भी करने वाला है नहीं क्योंकि बाहर का जो सब वस्तु है वो तो आत्मा का अंदर हृदय का अंदर उसका कोई प्रभाव हो नहीं होनी चाहिए लेकिन हो रहा है किस लिए हमारा जगत में अविनिवेश होने का कारण जगत जगती मटेरियल वस्तु में जागतिक वस्तु में, में मेरा अविनिवेश होने का कारण सतो रजो तमोग तो उसके बाद मान अपमान शीतुष्ण जो कुछ भी है वो तुम्हारा अंदर में प्रभाव फैलने का प्रभाव प्रभाव जरूर फैलेगा सर्वत्र जन्त और व्यसनावगत्या सारे जितना सारे प्राणी हैं जीव है जीवे, संसारी जीव हैं ये सब जीवों का कितना देखो कष्ट है अंतिम में ऐसा सोचते रहना सर्वत्र जन्त्य और व्यसनावगत्या व्यासन दुर्व्यासन इसको अवलोकन करो देखो कितना कितना कष्ट आता है जिज्ञासया उसके बाद जिज्ञासा करो परिपोषण करो शुद्ध गुरु वैष्णव उपास तपस्या निवृत् उसके बाद कौरम त्याग जो है अहंकार त्याग अहंकार नामक उपाधि को अहंकार नामक जो उपाधि है उसका त्याग करो सब वस्तु में सब जगत जागत सब वस्तु में दुखों का अनुसंधान अनुसंधन इसमें बाहर में सुख अंदर में देखो कितना दुख है ये सब अनुसंधान करते रहना उसके बाद तत्व जिज्ञासा करना गुरु वैष्णव के सामने और तत्व जिज्ञासा करते करते ही आपका चरम मंगल का व्यवस्था अपने आप हो जाएगा बहुत सारे सुंदर उपदेश हैं ये इसी विषय में बोलते चले तो एक महीना तक सुंदर धीरे धीरे एक एक श्लोक का बहुत सुंदर इसके बाद जो श्लोगम पहले भी कह चुके आपको याद है कि नहीं बोले देखो जगत में वो गुरु गुरु नहीं है वो गुरु गुरु नहीं है वो पिता पिता नहीं है वो माता माता नहीं है वो देवता देवता नहीं है वो स्वामी स्वामी नहीं है जो हम हम भगवत चरणों में मेरा जो वृत्ति है नहीं दिला सके भगवत चरण में मेरे को भक्ति कराने में ना लगा दे तो वो लो, वो लोग गुरु नहीं है इसलिए बोला देखो ये सिद्धांत तो याद रखना वो पिता पिता नहीं है वो गुरु गुरु नहीं गुरु न सत सजनों न सत पीता न स तजननी न सैम न तत्स्या जो हमारा मृत्यु आने वाला है हमारा दो एक दिन का अंदर कब आ जाए कुछ ठीक नहीं हमारा मौत आने वाला है सामने खड़ा हुआ है हे आजा बोलता है ये हमारा समूह मृत्यु से हमको नो जो नो बचाए जो जो व्यक्ति जो गुरु हमको मृत्यु से ना बचाए जो स्वामी हमको मृत्यु से ना बचा पाए जो पिता माता हमको मृत्यु से बचा नहीं पाए वो पिता माता पिता माता नहीं वो गुरु गुरु नहीं वो स्वामी स्वामी नहीं है वो निजीजन जो है वो सज्जन व्यक्ति वह हमारा अपना व्यक्ति बोल के सज्जन तो ऐसा सज्जन का बहुत सुंदर व्याख्या होता है यहाँ सजनों मतलब सजन सज्जन इसका सुंदर व्याख्या है सज्जन को सज्जन है बहुत ऊंचा व्याख्या है सुनोगे कभी सजन अब भागवत में बोला तुम जिन लोगों को सजन बोल के इतना प्यार कर रहे हो लड़का लड़की सब कुछ है शास्त्रों में बताया देखो सजनाख्या दोषु सजनाख्या है नाम तो है सजन लेकिन दोषु है तुमको लूट मार करके तुम्हारा जिंदगी को विकारी बना देंगे कुछ नहीं मिलेगा इसी याद रखना वो गुरु गुरु नहीं तुमको मृत्यु से बचाए मृत्यु से कब बचोगे जाओ अमृत मिले भागवत तत्व विज्ञान का अमृत मिल जाए तो किसी का हिम्मत नहीं हमको मौत का गोदी में सुला दे, संभव नहीं कैसे हम मरे तत्व विज्ञान मिल गया तो हम अमर हो गया अमर है ना आत्मा का वृत्ति तो अमर आत्मा तो ऐसा अमर है इसमें इसको अनुभव में लाओ डायरेक्ट फीलिंग्स तो हो जाएगा काम गुरु सज्जनो न सात पिता न सात सज्जन न सात दैव न तत्स्यात् न पोतिष्ठ सिया है नो चेद जो समुपेत मृत्यु हमारा आने वाला मृत्यु से नब ना बचाए तो क्या काम का कुछ नहीं है ऐसा करके बहुत सारे उपदेश दिए उसके बाद ये जो सौ पुत्र है सौ पुत्रों में जो नौ पुत्र है नौ पुत्र को नव योगेंद्र बना दिया नव योगेंद्र नव युगेंद्र बना दिया नौ पुत्रों को इसके बाद कौरम सुंदर शुद्ध ब्राह्मण बना दिया बाकी एक हो और बाकी है आ, नौ तो तुम्हारा बना दिया नवे जोगेंद्रो एक जो है एक का नाम है उस पहले भरत महाराज भरत महाराज भरत महाराज।, महाराज है भरत महाराज नाम पहला है और नौ जो है 90 नवजोग्र नवजेंद्र तो कितना रहा 90 नवजोग्र 90 से और जो नौ है नौ को भारत भूमि को 9 विभाग करके दे दिया बाकी रहा 81, वन बाकी इक्यासी को कर्मकांडी शुद्ध इस पर ब्राह्मण बना दिया सुंदर चलो ऐसा करके विभजन कर दिए इनमें से सबसे बड़ा है भारत महाराज जिसका नाम पे भारत भूमि का नाम हुआ ये भारत महाराज मेरा आजाब का साधु है बहुत सुंदर इतना राज्य गति पर इतना बड़ा सिंहासन पे बैठते हुए भी उनके हृदय में विषय का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन जो भी है ये भजन करने के लिए संसार को छोड़कर वहां राजगोदी को छोड़कर चले गए जंगल में बोला हम भजन करेंगे ठीक है जो उस चीज काल बता रहा था काल पुस्तु जंगल में जाओ तो यही बद्ध मन को मन को लेके जाओगे यही बद्ध मन है मन बुद्धि इसी को लेके जाओगे बिंदा जाके क्या करोगे बंधन दशा हो जाएगा गुरुचरण में वैष्णव चरण में रहो तो उसमें सारे दिखाई पड़ेगा सारे तीर्थ शीर्ष शास्त्रों का विचार है शास्त्रों का विचार है गुरु वैष्णव का चरण में तमाम दुनिया का तीर्थ तीर्थ जो है सारे गुरु वैष्णव का चरण में लेकिन कोई विश्वास नहीं करता करता विदुर जी महाराज का बारे में जुधिष्ठिर मारे बैठ आप स्वयं तीर्थीभूत हो सारे तीर्थ आपका मंदिर में है आप तीर्थ कर्म जाते हो तीर्थी कुरंती तीर्थानी सांतें तो कहा। ते नृता बोला ना आपका मापी जो महा पुरुष है इतना वो तो स्वयं तीर्थ है तीर्व को तित्व बनाने के लिए जाता है आप अतित्व अटन करते हो बड़ा हाँसी का बात है गुरु वैष्णव का चरण में सारे तीर्थो विराजमान है यह विश्वास किसी को नहीं होता ईश्वर पूरी बात कभी वृंदावन जाने के लिए चिल्लाया नहीं चिल्लाया माधवंधु बुरी बात सी का सेवा की उसके बाद पूरा खिफा मैंने जगदानंद पंडित जब वृंदावन जा रहे थे बोले वृंदावन जाने का अनुमति नहीं दिया महाप्रभु तीन चार बार पांच बार दस बार पूछते रहे एक बार इजाजत दे दो हम वृंदावन जाके घूम गई दिया नहीं अंतिम में सर्वोमठा जो आदि जो गंभीर आदमी है सब बोला थोड़ा प्रभु को बोलो ना वृंदावन जाने के लिए छोड़ता नहीं मेरे को बोला प्रभु थोड़ा एक दफे बोल दो एक बार वृंदावन चक्कर लगा के आ जाए बार बार इतना गंभीर आदमी सब बोला तो बोला ठीक है जाओ जाओ लेकिन एक बात याद रखना कभी भी सोनातन का संग नहीं छोड़ना तो क्यूं महाराज ऐसा क्यों बोला जगोदानंद क्या बच्चा है, है? कारण क्या है बोले जगदानंदो का छोड़ना इसके द्वारा क्या बोला महाप्रभु सायकालीन उदिवेशन में हम चर्चा करें लंबा बोले इसलिए बोला कि सनातन गुस्सा सनातन गुस्सा संबंध इनका जो और तुम जो जाओगे वृंदावन में वो संबंध कराने वाला उसका संबंध छोड़ोगे ब्रजवासी को देखो ब्रज मैया किसी का आचार आचरण ताशवर आचरण तुम्हें लई तेनालीवे ये लोग का आचार आचरण जो है तुम लेने के लिए असमर्थ तुम तो बोलेगे भ्रष्टाचार है वह वृंदावन में आके अपराध हो जाएगा इसलिए मत जाओ बिल्कुल वो लोग भोग लगाता है कैसे हम कभी भी ब्रजवासी का कोई को दोष नहीं देखा कभी भी कभी भी सब ब्रजवासी कहां हम रहा चलो सब जाएगा ब्रजवासी का साथ मेरा अभी जाए तो सब माता जी भाग्य आये बाबा आया बाबा इतना दिन बाद बोलेगा क्या हमारा साथ प्रीति है वो लोग और मेरा साथ जो एक साधु रहता था उसको कभी हम भिक्का कर लिए भेजाने कभी हम बोला तू इधर बैठ के हरी नाम कर मेरा कथा सुन काम जाने वो जाएगा तो उल्टा दर्शन होगा हम उसको कभी भेज नहीं थे हम भिक्का करके उसको खिलाता था भिक्का करके उसको खिलाता था कभी क्योंकि हम जाने उल्टा दर्शन हो जाएगा ऐसा ही है तो सोनातन गोसाई का संग बिल्कुल नहीं छोड़ना इसका कारण क्या है उसका संबंध छोड़ोगे तुम्हारा दर्शन पक्का नहीं होगा बड़ा गंभीर विषय है कैसे हम लोग समझ पाए कि स्वरूप गोसाई को तमाम गौड़ी मठ का आचार्य बना दिया कहा लिखा है एक बद्ध जीव अहंकार के मारे सासू पड़ेगा और प्रवोशन करना शुरू कर देगा लेकिन ना तो मंगल करे नहीं अपना अपना मंगल भी होगा नहीं दूसरे का भी मंगल होगा क्योंकि वो जानता ही नहीं कुछ मुखस्त कर लिया दो चार बार कैसे पता चलेगा कि स्वरूप गोसाई को पूरा गोरी संप्रदाय का आचार्य बना दिया इसका क्या प्रणाम है ये सब बारे में चर्चा सायकालीन उदिवेशन में करेंगे अभी जो है भरत जी महाराज चला गया कहा जंगल में चला गया जंगल में जावे, भजन शुरू किए संखेप में बता रहे बहुत जल्दी जाना है और कुटिया बना के भजन कर रहे हैं और भजन करते करते उसका कैसा भजन है बोले ज्ञान मार्गी भजन ज्ञान मार्ग ज्ञान मार्ग का भजन है हमारा जो जो शुद्ध भक्ति ऐसा नहीं ज्ञान मार्ग का भजन है और ज्ञान मार्ग का भजन में नेति नेती करके ये उचित नहीं ये उचित नहीं है, ये करने से बंधन सब विचार है और वो सुबह का टाइम पे एकदम तीन साढ़े तीन बजे उठकर एकदम नदी में बैठकर वो अरुणोदय के समय में सूर्य मंडल में जो गायत्री है सब करके ठाकुर जी को रिझाते थे संतुष्ट करते थे प्रसन्न करते थे ऐसा करते करते उसका भजन का जो है बड़ा भजन में बड़ा पावर आया बहुत तपस्या है पूरा फल फूल सब आहरण करके पहले तो उधर जब ध्यान कर लिया उसका बाद ना के फिर आदि बैठ के भजन किया वो ठाकुर जी का अर्चन किया जंगल से काट आदि लाके योगा सब कुछ बड़ा भजन भजन जो है बड़ा आगे बढ़ रहा था अचानक एक दिन ठाकुर जी ने ऐसा परीक्षा लिया कि तू महान द्याम को एक तू मीकावस्को महानद्यावश्यको ब्रह्मक्षरम अभिगृ मुहूर्त उदक्रांतोपो विवेश एक दिन महानदी ये जो गंडकी नदी है महानदी मतलब महानदी में तू समझो महानदी तो दूसरी जगह है महानदी तो उड़ीसा में हमारा ओ महान एकोदा तो महानद्या महान तो नदी का विराट पावर है गंडकी नदी में ही एक ही पूरा तमाम पृथ्वी छानबीन कर लो शाल किसी भी जगह नहीं मिलेगा एक एक गंड काली गंड नदी एक गंडकी नदी में ही सालोग्राम मिलता है एक सालोग्राम मिलता है एक गंडकी नदी काली कालीगंड ये छोड़कर पृथ्वी में किसी जगह सालग्राम नहीं मिलेगा ठाकुर जी शास्त्रो में है ब्रह्मांड पुराण आदि बहुत जाएगा आपको मालूम नहीं ठाकुर जी खुद एक कीड़ा का रूप से इतना बड़ा किट वो पत्थर को काट के काट के सालग्राम बनाता है पहाड़ का जो पत्थर है उसको काट के सालग्राम बनाता है शास्त्र में है वो सालग्राम जो है वो प्राप्त करने के लिए संत महात्मा लोग जाते हैं लेकिन लक्षण युक्त तो सालोग्राम अभी मिलना मुश्किल क्योंकि जो है वो सब चोर है सब उठा के ले जाते हैं बिक्री करते है सालोग्राम बहुत मुश्किल है उठा के ले जाते है चोरी करता है और बिक्री करता है सालग्राम बिक्री बिल्कुल निषेध सालग्राम गिरिराज भागवत बिल्कुल निषेध मर जाओ फिर भी अच्छा तो एकदा वो महान जो गंडकी नदी में नाते हुए कहा चला गया पुलस्त आश्रम जो है पुल आश्रम जो है नेपाल का जो तराई जो वहाँ वहाँ भजन शुरू वहाँ भजन के लिए उधार थे पहाड़ी चट्टी और करते करते अचानक एक दिन ब्रह्माक्षरम ओम इत्यादि ऐसा इधर लिखा हुआ है जब करते करते अचानक देखे एक सिंगो का आवाज करके हुआ हुआ तो देखिए एक हरिणी ये हरिणी एक पानी पी रही थी जो पानी नदी का और सिंग का जो आवाज है सुनते ही वो क्या की डर के मारे एकदम छलंग लगा सामने इधर लिखा हुआ वै तत्र राजन हरिणी पिपाशया जलाशयाभ्यासम एक वो उपोजगाम जलाशय का तीर में एक हरिणी आई आके पानी पीना शुरू कर दी आ तया पेपी मानव उदके जब ये पान, पानी पान कर रही थी दूरे पदेर उरु उदो लोको भयंकर उत्पत इतने में क्या हुआ एक सिंहों का नाद हुआ हु डर के मारे एकदम क्या कि तम उप्रुतो स्वा मृगवधु प्रकृति विक्लवा चकितो निरीक्षण सुतराम ओपी हरिभया भी निवेश व्याग्र हृदया परिप्लव दृष्टि रगत त्रिषा भयात सहसै उच्च काम लाभ दिया जाप किया आप जान देने का क्या हुआ जान देने से ये हरिणी जो मैया अंतर, अंतर में जठर में संतान थे तस्या उत्पतन अंतरवत्वा भयावगल तो जनि निर्गोत गर्भो स्रोत सी ही निपपातो डर के मारे जो जाम किया तो गर्भ जो है निकल गया गर्भ निकल के हरिण का जो बच्चा है वो पानी में बह जा रहा है पानी के बह के बच्चा जा रहा है और वो साधु है भजन करते के बच्चा मर रहा है और मैया तो हार्ट फेल हो गई छलांग लगाती के साथ से बच्चा निकल गया और हार्ट फेल होके पानी में मर गया और गया और बच्चा पानी में बह रही पानी में बहते हुए बच्चा को देखने का साथ साथ इसका हृदय में दया आ गया अरे बच्चा मर रहा है अरे और तैर के जल्दी जाके पहाड़ी नदी है जल्दी बच्चा को उठा के लाए उठा के लाके उसको साफा किया और बड़ा जत्न किए उसके बाद क्या किए उसका लिए कहां माता तो मर गई उसके लिए खीर का व्यवस्था करना दूध का व्यवस्था करना सारे इसी काम में लग गया हर इन शिशु का सेवा में इतना मशगुल हो गए कि वो सेवा उसका लिए फांसी का फंदा बन गया हर इन शिशु का सेवा में इतना उलझ गए कि उसको याद ही नहीं अपना भजन करो अपना जब करो अपना सब गया मिट्टी में बच्चा कहाँ जाए कैसे जाए वो ठीक से उसका कष्ट ना हो कोई जंगल जंगती, जंगली जानवर उसको खा ना ले उसको प्रोटेक्शन देना सारे शुरू होते और फूल फल जंगल से लाके पूजा करने के लिए बैठे हरिन शिशु आए और फूलों में फलों में मुख लगा दिए क्या किया तू खराब कर दिया वो डर गया हर इंद शिशु फिर लगे उसको जगह को साफ़ किया फिर जगह को सफा का फेंक दिया फिर लाया फिर भी हर इन शिशु को मारते नहीं थे जा ऐसा मारते नहीं और वो भी धन के लिए बैठे अर्चन के लिए बैठे पीछे आकर जो सिंह हैं सिंह से ऐसा ऐसा करते उठो हमारे साथ खेलो क्या कर रहे हो तुम ऐसा करते थे वो भी उसका थोड़ा बहुत आदर कर लेते फिर का भजन फिर पीछे देखते कहा गया जरा फिर आप भजन में सुर ऐसा करते करते पूरा भजन जो है पूरा पानी में गया उसका जो अटेंशन है और विवेश है चला गया दूसरे विषय में जब दूसरा विषय में गया तो दूसरे विषय में जब मन जाएगा तुम्हारा तभी डर आएगा मेरा पिता माता का कौन देखेगा मेरा बच्चा का कौन देखेगा इस डर डर कब आता है भयम द्वितीय ईशात अप्रत विपर्ति तुम्हारा अंदर भय आएगा कब आएगा हमारा फ्यूचर क्या होगा जब हमारा तबियत खराब हो हमको कौन देखेगा तो इससे थोड़ा पैसा इकट्ठा करना है कलेक्शन करके तो तुम कभी साधु नहीं बनोगे वो साधु नहीं है सबका बैंक बैलेंस है साधु में इंचार्ज जो है इन का जरूरी है कि तुम्हारे चलाना है बाकी किसी का जरूरी है नहीं किसी का भजन होने वाला नहीं सब छुप छुप छुपाकर चुप, कर अपना माल मार रहे मुश्किल <laughs> बोल ऐसा है क्या करे तो वो अभी उसका अंदर में डर आ गया अरे बच्चा एक दिन बच्चा एक दिन हरिण का बच्चा एक दिन गायब हो गया कहा गया ढूंढते रहेगा, ढूंढते रहा पागल हो गया इनका बच्चा कहां गया महाराज? मिला नहीं ढूंढते ढूंढते-ढूंढते पागल हो गया मिला ही नहीं रात का अंधेरा हो गया, रोना सुर कर दे हरिंदु मिला नहीं शायद उसको कोई जंगली जानवर ने खा लिया होगा जंगली जानवर ने खा लिया बस हो गया हरिंद हाय हाय हमने हाँ, क्या किया एक छोटा सा बच्चा है इसका बारे में हम थोड़ा ध्यान नहीं दिया ठाकुर जी क्षमा करो ऐसा करो रोना शुरू कर दिया और ऐसा रोते रोते क्या हुआ हरिंद शिशु का बारे में हरिंद शिशु का ऊपर इतना आशक्ति बन गए थे बाद में क्या की उसका शरीर छूट गया जब शरीर छूट गया उसका मन तन धन जब धन मन धन सब लगाकर हरिंदिशु का काई चिंता की तो जंग जंग जंगजंग सरणम भावम तलीवर हो गया छुट्टी हरिन शिशु जन्म हुआ हरण शिशु कालंजर प्रदेश में हरिन शिशु का जन्म हुआ लेकिन हरिन शिशु जन्म होने से क्या है उसका भजन इतना तगड़ा बना था पहले जहां तक भजन किया था बड़ा तगड़ा था लेकिन उसका पूर्वा पूर्व जन्म का जो स्मृति है वो मारा नहीं हरिन जन्म में भी पूर्व जन्म का जो श्रुति है वो पूर्व जन्म का स्थिति रह गया था हृदय में पूरा एकदम विश्वास ये ठाकुर जी हमको मिलना था लेकिन मिला नहीं कि इसका लिए जिम्मेदारी मैं हूं ठाकुर जी ने मेरे को परीक्षा लिया था किसी किसी का जिंदगी में लड़की भेजता है सुंदर थोड़ा सेवा करने का बहाना महाराज हम थोड़ा आपका सेवा कर दे हाँ करो करो करते करते सेवा का बहाना लेके घूसे और बाद में आ, खत्म सारे इसी को इसलिए किसी का सेवा नहीं देना देन, है किसी का सेवा लेना नहीं ले तो देने को लेने पड़ जाए लेने को देने पड़ जाएगा बाद में ऐसा है तो ये जो है इसका हृदय में पूरा श्रुति है कि हम हरिन शिशु बन गया अभी लेकिन हम राजा था भरत महाराज कितना बड़ा राजा था अरे महाराज प्रपंच में पड़ गया ठाकुर जी का क्या परीक्षा दे तो में बोला विचार किया कि देखो ये इतना बड़ा महाराज था पूरा पूरा इतना बड़ा राजा भारत भूमि का वो भारत भूमि का राजा था वो भारत भूमि का इतना बड़ा राजा उसका क्या कुछ कमी था इतना पत्नी है बीवी मतलब रानी लड़का लड़की इतना संपत्ति इतना सब कुछ जब वो सब छोड़ के आये हो क्या प्रपंच में पड़ना हरिण शिशु का पीछे ये सब रिलेशन छोड़ देखो पोता पोती सब छोड़ दिया लड़का लड़की हैं अपना पत्नी सब छोड़ दी लेकिन आके छोटा विषय में फंस गया फंस गया ना इतना विषय छोड़ा कोई छोड़ सकता राज्य गोदी इतना छोटे छोटे सिंहासन के लिए पोलिटिकल लीडर में कितना खून खराबा हो यार है छोड़ना संभव ले इतना बड़े सब चीज छोड़ के आए हैं ठाकुर जी का भजन के लिए कितना बुद्धि विचार लगा था भजन किया भी है लेकिन बाद में एक छोटे विषय में मन उलझ गया बस गया खत्म ठाकुर जी ऐसे ही परीक्षा लेते हैं किसी का पास ऋषि मुनि का मैनोका को किसको उर्वशी भेज देते हैं कह है? के देख इसका परीक्षा ले आया जा ऐसा हो जाए छुट्टी एकदम भजन हो गया तो अभी जो है ऐसा करते करते क्या हुआ अंतिम में ये, ये जो हरिन शिशु मिला नहीं तो उसके बाद इसका हरिन जन्म मिला हरिन जन्म मिलने का बाद उसका हृदय में स्थिति पूरा भरपूर स्थिति कि हम भरत महाराज था हमारा हालत ऐसा वो रोते रहे दिन रात हर इन शिशु जो है वो रोते रहे दिन व आंसू और कालंजर प्रदेश से वो रास्ता ढूंढते ढूंढते फिर जिस जगह भजन किया था पुल्हाश्रम वहां पहुंच गया सैन्यपाली उसी जगह चला गया जहाँ पहले भजन करता था ढूंढते ढूंढते जंगल फेर फेर फिर उधर चला गया गंडकी नदी का किनारे जहाँ अपना यही हमारा कुटीर यही मेरा कुटीर था ठाकुर जी क्या हुआ हाय हाय करते कहते रोते रहे पाता आ जो है वो खाते रहे और गंड की नदी में नाते रहे वो पशु हरिण करते करते एक दिन गंड की नदी में गंड की नदी में अपना शरीर को छोड़ दिए गंड की नदी में शरीर को छोड़ दी गंड की नदी में अपना नदी में नदी में गांड की नदी कथा का परिवेश नहीं गंडकी हमारी इच्छा नहीं लो रहा इधर कथा में बिल्कुल यहां आके बिल्कुल आनंद बिल्कुल नहीं व्रत भी नहीं अच्छा हो रहा है जो कुछ भी है अभी जो बाद में क्या हुआ उधर आए आने का बाद फिर भजन करते करते अपना शौर्य को छोड़ दिए और सॉरी छोड़ने के बाद गंडू की नदी में सॉरी छोड़े ठाकुर जी का चिंतन करते करते सॉरी छूटे तो इसका बाद इसको अंगिरस गोत्री ब्राह्मण में उसका आविर्भाव आविर्भाव होने का बाद उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब तो हम किसी का चक्कर में नहीं पड़ेंगे अंतिम श्लोक जो है बहुत रोया है बोले अहो कष्टो भ्रष्टो अहम आत्मो बतानु पथाद यद विमुक्त समस्त संघर्ष विविक्तो पुण्यारण्य शरण स्वात्मो हो बतो आत्मनि त्मन भगवती वासुदेवी तदनु राध योगेना तदनुश्रवणमनाराधनाशुन सकोया कालन सवेश सहीत क्रत्न मनस्पत् पुनर् ममावधू ममावधू स्वरा मृगो म्रिग, सुतो मनु परिशुश्राव ऐसा अहो कष्टो भ्रष्टो अहम आत्मो बता पत, आत्मो बता आत्मा जो गति है जो हमारा भजन पथ है अहो कष्टो भ्रष्टो अहम आत्मोता अनुपथाद विमुक्त समस्त संगस्य विविक्तो पुण्य शरण स्वात्मो बत आत्मनी सर्वेशमन भग, भगवती वासुदेव ऐसा है कि हम पूरा तमाम ऐश्वर्य जो, जो है सब छोड़ के आए और विविक्त निर्जन वास के लिए आए अरण्य में गंडकी नदी तिराण में फिर आत्मनि सर्वेशम सर्वेश भगवती वासुदेवे तदनुश्रवण मनन संकीर्तन आराधनम आराधना आरा भी योगे योगेना असकल अशून सकल याम काल न समेसि सामहित क्रास्थन क्या बोल रहे हैं बोले ये सब छोड़कर ठाकुर जी में हमने संकीर्तन मनन चिंतन इसमें मन लगाया था अब अचानक मेरा जिंदगी में कैसा हो गया देखो अब हम किसी का साथ किसी प्रपंच में नहीं पड़ने पड़ेंगे नहीं ऐसा करके इसका जो जब तक शरीर ना छूटे ये जो हरिन शिशु है तस्मिन ओपिकालम कालम संाच भृश मुद्ग्न आत्मसहचर शुष्कर्ण तृणो विरोध मृगतन मृगशरी मुत्सर्ज ये मृत्यु का समय जब तक ना आए तब तक सूखा पता फता खाकर गंडकी नदी में नहाकर और चिंतन कहते रहे उसके बाद शरीर को छोड़ दिए तीर्थो दब काली नंडी का जी काली गंडी जो नदी है और नदी में अपना शरीर को छोड़ दिए छोड़ने के बाद उसका जन्म हुआ है नवमोध्याय में अथो कसोस्त द्विजवर स्वांगीरसो प्रवरश समो दमो तप्रध्याध्याग सतोषतिषा प्रशयोग विद्वानसूयात्म्ञानंदो युक्त स्वात्म सदृश्रुत शीलाचारो रूपदार्य गुणा नव सोदार बभूव मिथुनच जब आश्याम भर जायाम बोले क्या हुआ अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुल में उसका श्रेष्ठ जन्म हुआ समोदमो तपस्या विदोध्यान ध्यान संतोष तत्व सहिष्णु विनय अनसूया अन बिल्कुल माया नहीं है वो आनंद युक्तो किसी एक शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जिसमें ये सब गुणावली है जो हम बताया इसी जगह उसका आचार आदि सब कुछ बहुत सुंदर है ब्राह्मण का सीलो आचार रूप औदारुण संबंध ब्राह्मण है इस ब्राह्मण का कुछ पुत्रों जन्म जन्म लिया इसका दो पत्नी थी दो पत्नी दो पत्नी था एक पत्नी छोटा पत्नी का छोटी पत्नी जो है उसका गर्भ में इसका जन्म हुआ ऐसा उसका नाम रख दिया गया जरा क्यों क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि ये संघ के कारण संग न कुरुयात संगम नहीं करना है जो कुपिल्य महाराज माताजी जी माता, माता देबाह को बताया था ना हैं ये समाज संसार का जो संघ है आपको बंधन में डालने वाला इससे सब संगो नहीं करना संगो यो संसो तो आया ना ये बात संगो जो संग तो तो ये तो संगो जो हुआ संसार का कारण बन गया अब कैसे बाहर जाए इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया हम किसी का संग नहीं करेंगे अब बोबा बन के रहेंगे गए बोबा गुंगा बन के रहेंगे तो इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या जड़ो भरत नाम पड़ गया अब जड़ो भरत जो पड़ गया इसका विचार ऐसा है संसार में किसी का संग नहीं किया और धीरे धीरे क्या की धीरे धीरे क्या की बोले इन्होंने जड़ जैसे जड़ पशु जैसा रहता है ऐसा कोई बात नहीं करता किसी का साथ चर्चा कुछ नहीं करता ऐसा गुंगा बन के रह गया कोई कुछ बोले जा उधर वो काम करके आ उधर लगा दिया काम के लगा काम में लगा जाता किसी का अगर इच्छा हो उसको ये सेवा में लगा दे जा इस सेवा करना शुरू कर किसी को इच्छा इसके लेके खेत में लगा दे खेतन में वो खेत को खे, खेत का इधर बैठ जा लाठी लेके इधर पशु आके खा लेगा धान चाल वो बैठ गया इधर केदार करमानी बोलता है और औशीत सुख दुखो किसी इसका किसी किसी का प्रभाव ये सब चीजों का जो प्रभाव है तो भी नहीं करता शीतोष्णो बात वर्षेश क्या वृषो ईवांग अनावृत अंग वृषो सांड जैसा आलिया ऐसा ही रहता था भले शीतोष्णो बात वर्षेश वृषो ईवा अनावृत अंगो स्तंडीलोवेशमर्दनामंजस रजसा महामौनीवनोविव्या रीति संगया दिजातीरी ब्रह्मबंधुरी संज्ञयातज जग्या जना अबमतो विचार शीत उष्णों सुख दुखो इसमें एकदम अनावृत अंगो पत्थर में शयन हो जा माटी पे किसी भी जगह कोई चिंता ही नहीं है कुछ ऐसा करके क्या की अपना जो उपविद है उपविद को भी इधर कर इधर उपवीत को खोल के कम जो अपना जो कमर है कमर में लगा दिया उपवीत को ऐसा करके रहा अब खाने पीने के भी कोई चिंता नहीं कोई कुछ दे तो खाया नहीं दिया तो नहीं खाया कोई कुछ दिया तो खाया नहीं दिया तो नहीं खाया ऐसा करके अपना जीवन जिंदगी को उगजा रहे और चुपचाप चाप अंतर में निष्ठा रखकर भजन कर रहे पिताजी ने उसको संस्कार आदि करा दिया बोले बेटा ऐसे आचमन करना है सब करना है सिखा दिया ब्रह्म गायत्री दिया उसके बाद उपोवी सब कुछ हो गया लेकिन पिताजी बोले आचमन करके दिखाओ कैसे आचमन करे वो करने जाए फिर गलती कर दे इतना दिन में आचमन आचमन भी नहीं सिखा तू इतना दिन हो गया आचमन भी नहीं सिखा तू बोले मारने जाए ये अंतर में सब जानता है लेकिन बाहरी दृष्टि में इच्छा करके बोखा बन के रहा क्यों वह आचमन सीख से क्रियाकंड में लग जाए पिताजी बोले जा, बो जा उधर शादी का पाठ पढ़ा क्या जा उधर जा अर्चन करके आया लगा दे इसीलिए बिल्कुल वो ये सब बंद करके पागल का मापिक रहा पिताजी ने मरने के टाइम में अफसोस किया ये लड़का को कौन देखेगा इसका ना आचमन सीखा ना अर्चन सीखा कुछ सीखा नहीं कुछ संस्कार कुछ नहीं है ये तो ऐसे ही बिना खाए मरेगा सिक्खा सिक्खा देने का कोशिश किए लेकिन हुआ ही नहीं इसके बाद क्या हुआ एक दफे इसका जो भाई लोग है बदमाश पिताजी मर जाने का बाद तो उसका कौन ध्यान दे कभी खाना पीना दिया कभी ना दिया वो तो कुछ बोलता ही नहीं इसको लेके रात्रि का समय जो है उसको खेत खेत का जो दिखवाली है उसमें सेवा में लगा पहले खेत को पहाड़ा देख पशु आके खा जाएगा वो अपना माचा बना के उसका ऊपर लाठी दे लाठी लेके बैठा हुआ है लाठी लेके बैठा हुआ है इसी समय क्या हुआ इसी समय एक भृषल जो है भ्रषण अपना जोगों का आयोजन किया उधर जो पुझा। काली पूजा काली पूजा में जो उसका जो बोली देने का जो पशु है वो भाग गया बोली देने का जो पशु है काली पूजा कर रहा था और पूजा करने के जो पशु है वो किसी भी हालत से भाग गया और कि किसको कैसे हम बोली चलाएं पशु तो भाग गया तो इनके जो नौकर चाकर हैं सब पशु ढूंढने के लिए निकल गया जंगल में ढूंढते ढूंढते पशु नहीं मिला बहुत ढूंढा उसके बाद एक पशु का माफी एक आदमी मिला जरोत मिल गया और जरो भरत जरो भरत जो वरत ज्रो भरत जब मिला जोरो भरत के लेके आया महाराज पशु तो नहीं मिला ये तो पशु से बढ़ के है ये मिल गया इसको बोली चढ़ाओ बोले ठीक है बहुत अच्छा बोल के क्या की ना बोले उसको स्नान कराया सब कुछ कराया लाल तिलक लगाया स्नान कराया सब कुछ करके उसको बोली पे चराने के लिए बोली में चराने के लिए उसका व्यवस्था किया उसके बाद बाजा बजाना शुरू कर दिया बाजा जोर जबस्ती उससे जोर जबस्ती उसका जो गाना बजाना हो रहा है उसी अवस्था में क्या की अथो भले अथो अथो प्रणयस्वाम स विधिना अविसच्चा अभिषिच्याहतेन वाषसाचाद भूषनाल भूसना इधर लिखा हुआ है अथो प्रणयस्ताम स्विधिचातेन बाससाच्छाद भूषना लेपोस्र तिलका दिभि रूपस्कृत भुक्त अंतम उसको खिला पिलाया स्ना, कराया, कराया। फिर उसके बाद धूप दीप मालो लाजो किसलयान कूरो फलोपहारोपेतया बैसो संस्थया बैसोसंस्थया महता गीत स्तुति मृदंग प्रणव घोषेण स पुरुष पशु भद्रकाल पुरत उपयासु भद्र काली का सामने उसको लेके लेके आया ले आके वो जो बोली देने का जो व्यवस्था है उसमें लगा दिया अथ राजो पानी अस्त्रिग पुरुष अस्त्र देवी भद्र काली तो तमसिम और सिंदूर लगाया जो है में सिंदूर लगा खाना का पूजा किया करने के बाद वृषल पति पुरुषो पशोर औशिग आसेवे ये जो पुरुष पशु पकड़ के लाए इसका खून से देवी मैया का पूजा करने के लिए क्या किया हाड़ी कार्ड में लगाए और खाना का पूजन करके ऐसा उठाया बोली चलाए। ऐसा जो बोली चरने का व्यवस्था हुआ हा? तब क्या हुआ बोले तब देवी एकदम बड़ा गुस्सा हुआ देवी इतना गुस्सा हो गया कि पूछो मां, क्या करें? बोलते बोल चेन यह लिखा हुआ है जे इति तेसाम ृशलानाजस्तमकृतीद रजो उत्समन भगवत्कूल कदर्थिकृत्पथेन स्वैर बिहतरािंसा विहाराण् कर्मातिदारुण तद्रह भूत सा ब्रह्मिश्रुत निश् सर्वभूतस्रहृद सुनायानुमतमल तदुपलभ्य ब्रह्म तेजसतिदुर्वहेण दंदजमा वपुषा सहसोच्चाट देवी भद्रकाली जब देखा इतना बड़ा साधु है इसको बोली चराने के लिए आया है इतना बड़ा इसका धन मद इसका इतना बड़ा हिम्मत है कि ये ब्रह्म बम सुतोस्व निर्वस्व सर्वभूत सुहीद इतना वैष्णव है इतना बड़ा साधु है इसको बोली चराने के लिए लाए हाय हाय बोल के देवी क्या की जो मूर्ति है मूर्ति मूर्ति एकदम फट गया मूर्ति के देवी मैया निकल पड़ी वो मूर्ति का अंदर से देवी मैया स्वयं निकल पड़ी और खाना को उसका हाथ से उठाया खाना का खाना को उसका हाथ से लिया और काटना शुरू कर दिया वो सुर लोगों को वो काली मैया अभी भी है कुरुक्षेत्र जाओ भद्रकाली का द्वारा भद्रकाली जो है वह अभी भी है कुरुक्षेत्र में जाओ देखो काला काली देवी का अंदर से देवी स्वयं निकाले मूर्ति का अंदर से निकाल के पूरा वो खड़ा को ले लिया लेके काटना शुरू कर का, एक एक को और काटना नहीं भले भृषम अमर सो रोषावे सरो बच भ्रीषम अमर सो भ्रीषम अमर सो सविलोषित भ्रू भूल हो जाएगा भाई हमारा अपराध हो जाएगा एटेंशन इधर उधर उल्टा हो जाता ना समझते नहीं होमरसो रोषा वे सर भस भुकुटी भूकुटी बिटपो कुटीलो दंगस्टारू रेणाक्षो तो पाती बदना हंतु कामे वेदं। महा उती ततो उत्पत्तो कृणक्षटी भयानुकवदना कामेवेद महाअट्टहासंभेण विमुंचपत्पीयसा दुष्टान बृष्लाना गलत विक्न अस्त्रागम बजेन्द्र अश्रवंतम अश्रिक आसवम् औतिष्णम सहो गति पान मद बिल्हलौरा सपाषदी सह जगो ननर्त बीजहार शिरोकोली लया मजे ये जो देवी अभी गला को काटने का बाद जो खून निकला देवी ये खून को पान करना शुरू कर दिया मुंडू के उसमें जो खून आता है को पान करना शुरू कर दिया और जो मुंडो है मुंडो को काट के फेंक दिया और देवी इधर से मुंडो को उधर लाद लगाया उधर डाकिनी जोगिनी उधर से उधर लात लगाया मतलब वो मुंडो के द्वारा बल खेले फुटबॉल जो है ना कुंद खेल रहे ऐसा ही है विचार लिखा है एवम एवं खोलू महत अभिचारातिक क्रम क्रास्नेना आत्मा ने महापुरुषों का चरण में अपराध करने का फल जो है ऐसे ही अपना पर आया जैसे देखोगे चौतन लीला में भट्टो थारी का पास से छोटा जो तुम्हारा काला कृष्णदास को उठा के ले आने के लिए गया तो भा भट्टो थारी लोग जो है वो छूरी कटारी लेके मारने के लिए गया महाप्रभु को और उसका हाथ से छूरी कटारी सब निकाल गया और उसका ही शरीर पे गिरा कट के फेंक दिया खून निकालना शुरू कर दिया ऐसा करके महापुरुष का चरण में जो अपराध करता है उसका अपराध का फल अपने ऊपर ही आता है वो लोग का कुछ नहीं होता ऐसा करके तो मर गया वो लोग फिर जोरोत को एक दिन ऐसा ही होता एक दिन जोरोत को उठा के ले गया एक आदमी वो कई आदमी ढूंढने के लिए आया था कोई आदमी जो पाल है ना पालकी जो है वो उसका जो चार आदमी हैं चार में एक जख्म हो गया तो एक कम हुआ तो राजा कैसे जाए शिवहरि अथो इधर है शिशु कुंधु सोभरी पते रुहगणस्यो ब्रजतो इत्याटे तत्कूल पोतना शिविका वाहवको पुरुषान्वषण अन्वेषण समय दैवनोपादी स द्विजवर उपलब्ध ऐश पीवाजुवा संहनांगो गोखरो बदबू बोड़ुमल पूर्विष्टिगृहत विस्ट गृही प्रसवर्हबारह से भावः एक दफे ये जो सौहरी राजा जो है वो अपना पालकी में बैठकर जा रहा था लेकिन एक जो चारों में एक जख्म हो गया इसलिए एक व्यक्ति कमी हो गया उस एक पुरुष का अन्वेषण करने के लिए गया तो देखा ये जो अच्छा पुरुष है इसको पकड़ के लिया जो बोले ओ माने इसको पाली पालकी बहन काम में लगा दिया ये पालकी को बहन करने का काम में उसको लगा दिया वो पालकी लेके जा रहा है और इसका तो पालकी जो है बहन, सिविका तो डिसबैलेंस होते जा रहा है किसको इसका अभ्यास है नहीं पालकी चलाना जो शिविका वो लेने का कोई प्रैक्टिस है उसका प्रैक्टिस नहीं है तो क्या करे जब ऐसा उल्टा सीधा हो गया तो अंदर से राजा जो है ए, पालकी ऐसा क्यों है हो रहा है तो बोला माया हम लोग क्या करें नया आदमी जो लगाया उसको पता नहीं है इसलिए उल्टा सीधा हो उल्टा सीधा हो रहा है बोले उसको सावधान करो उसको सावधान किया ऐसा करते करते बाद में जो किसी भी हालत से संशोधन हुआ ही नहीं तो क्या करे तो राजा ने बहुत गुस्सा किया लेकिन जो लोग पालकी को बहन बहन कर रहा था वो लोग बोला आज हम लोग क्या करें देखो संग बच संसर्गी को दोष एव नूनम एको एकोस्वापी सर्वेशम संसर्गी एक, एक साथ जो रहता है एक साथ जो रहता है एक का दोष जो है दूसरे का ऊपर जाएगा गोष्ठी भजन में सबसे बड़ा समस्या है गोष्ठी भजन में इतना बड़ा समस्या है सबसे बड़ा के ये तो इसकी जिसका दोष है वो हमारा उन्दर भी आएगा संसर्गी को दोष एव नूनम एको स्वापी नूनम मन निश्चित में एवम एक सर्वेशम संसर्गी का नाम भवितुम अर्ती हब हव, होगा ही ऐसा ही है उसके बाद राजा बहुत गुस्सा हुआ गाली दिया हैं गाली दिया ऐसा गाली दिया वो उसको जैसे घुमा फिरा कर गाली दे तुम्हारा तुम तो तुम तो दुर्बल हो खाया पिया नहीं हो तुम तो कुछ खाते नहीं हो इतना दुर्बल हो ऐसा करके घुमा फिरा कर जिसको अपमान अपमान करना घुमा फिराकर ऐसा अपमान करना ये कर दिया करने के बाद फिर बाद में क्या हुआ जो ये जो है जरूर जी अपना जवान को खोला दो चार शब्द उच्चारण किया करने के बाद इसका दिमाग घूम गया बोले जिसको पागल समझ के हम लगा दिया ये इधर जिसको पागल समझते हुए हमने इसको लगा दिया शिविका भंग कर्म में वो ऐसा बड़ा ज्ञानी है इतना बड़ा बोल के छलंग लगा के पालकी से उतरा और रोना शुरू कर दिया खमा को राम को आप कौन हैं? आप कौन हो जो अपना परिचय नहीं दिया आपको हम पालकी में लगा दिया का कितना बड़ा अपराध हुआ हमारा अब क्षमा करना बोल के स्तुति करना शुरू कर दिया उसके बाद इतना क्षमा मांगा तो ये इसका प्रसंग जो है सायकालीन अधिवेशन में बताएंगे नाहंग विशंग के सुरराज वज्रात नास्तार नास्ताशला न जाम कुसोमान नग्नाकुसोम पासप्रात शखी वृषम ब्रह्मकूलाभ मनाछा कल्पतरो कल सिन्दु विभ पतितान पावन बुविष्ण्यो न